महाभारत आदि पर्व चतुरशीति तमोध्याय है जाति का अपने पुत्र यदु तुर्वसु दुहु और अनु से अपनी युवा अवस्था देकर वृद्धावस्था लेने के लिए आग्रह और उनके अस्वीकार करने पर उन्हें श्राप देना फिर अपने पुत्र पुरु को जरा अवस्था देकर उनकी युवा अवस्था लेना तथा उन्हें वर प्रदान करना वह सम्पान व जराम प्राप्य ये स्थ स्वपुर प्राप्य चे पुत्र ज्येष्ठ वरिष्ठम च यु मित्र बच वैष्व पायन जी कहते हैं राजा ययाति बुढ़ापा लेकर वहां से अपने नगर में आए और अपने जेष्ठ एवं श्रेष्ठ पुत्र यदु से इस प्रकार बोले ययाति जरा च चमता परिताड़ी च परगु काव्योशन सहसा पृप्तो वरे यति ने कहा तात कविपुत्र शुक्राचार्य के साप से मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया मेरे शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई और बाल सफ़ेद हो गए किंतु मैं अभी जवानी के भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूँ तुम यदो प्रतिपद्य स्वपापम जरियासह यौवन तदीयन चरे विषयानहम पूर्णे वर्ष सहस्रे पुनस्ते पुनस्ते यौवनम्वा स्वृतिप्पी पापम जरिया सह यदो तुम बुढ़ापे के साथ मेरे दोस्त को ले लो और मैं तुम्हारी जवानी के द्वारा विषयों का उपभोग करूं एक हजार वर्ष पूरे होने पर मैं पुनः तुम्हारी जवानी देकर बुढ़ापे के साथ अपना दोष वापस ले लूँगा यदुर्वाचन जरायाम बहवो दोषापान पान भोजन कारिता तस्मा जराम न थे राजन ग्रहिष्य इतमे यद बोले राजन बुढ़ापे में खाने पीने से अनेक दोष प्रकट होते हैं अतः मैं आपकी वृद्धावस्था नहीं लूँगा यही मेरा निश्चित विचार है शीत स्म शू निरान जरिया शीतली कृत संगत गात्रो दुर्दर्शो दुर्बल कृत महाराज मैं उस बुढ़ापे को लेने की इच्छा नहीं करता जिसके आने पर दाढ़ी मूछ के बाल सफ़ेद हो जाते हैं जीवन का आनंद चला जाता है वृद्धावस्था एकदम शिथिल कर देती है सारे शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती है और मनुष्य इतना दुर्बल तथा कृषकाय हो जाता है कि उसकी ओर देखता नहीं बन देखते नहीं बनता अशक्त कार्य करने परिभूतें सहोपी विभिशै काम जरा नाभिक बुढ़ापे में काम काज करने की शक्ति नहीं रहती युवतियाँ तथा तो जीविका पाने वाले सेवक भी तिरस्कार करते हैं अतः मैं वृद्धावस्था नहीं लेना चाहता संतते बहुव पुत्रा प्रियतरा निप जरा ग्रहे तुम धर्मज्ञ तस्मादेश्वर वही धर्मज्ञ नरेश्वर आपके बहुत से पुत्र हैं जो आपको मुझसे भी अधिक प्रिय हैं अतः बुढ़ापा लेने के लिए किसी दूसरे पुत्र को चुन लीजिए ययातिर्वाच ये हृदया जातो वय स्व न प्रयक्षति तस्माज्य भागता प्रजात भविष्य ययाति ने कहातात तुम मेरे हृदय से उत्पन्न औरस पुत्र होकर भी मुझे अपनी युवावस्था नहीं देते इसलिए तुम्हारी संतान राज्य की अधिकारी नहीं होगी तुर्वसो प्रतिपद्यस्व स्वपापन देयास यौवने न चरे यम वही पुत्र अब उन्होंने तुर्वसु को बुलाकर कहा तुर्वशो बुढ़ापे के साथ मेरा दोस्त ले लो बेटा मैं तुम्हारी जवानी से विषयों का उपभोग करूंगा पूर्ण वर्ष सहसत्र हे तो पुनर्दास्याम यौवनम स्वच्छ प्रतिपस्यामी पापमानम जर यास एक हजार वर्ष पूर्ण होने पर मैं तुम्हें जवानी लौटा दूंगा और बुढ़ापे सहित अपने दोस्त को वापस ले लूँगा तुर्वसुरुआच न काम हे जरा तात काम भोग प्रणासम बल रूपांत करणिम बुद्ध प्राण बोले तात काम भोग का नाश करने वाली वृद्धावस्था मुझे नहीं चाहिए वह बल तथा रूप का सन, अंत कर देती है और बुद्धि एवं प्राण शक्ति का भी नाश करने वाली है यतिर्वाच ये हृदया जातो वय स्व न प्रयक्षति तस्मात् समुच्छेद तुर्वसो तो जाती यति ने कहा तुर्वशो तुम मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी मुझे अपनी युवावस्था नहीं देता है इसलिए तेरी संतुति नष्ट हो जाएगी धर्मेशु प्रतिलोम धर्मेशु प्रतिलोमाचरेशुच विशिष्टांत्यषु मूढ़ राजा भविष्य मूढ़ जिनके आचार और धर्म वर्ण संकरों के समान है जो प्रतिलोम शंकर जातियों में गिने जाते हैं तथा जो कच्चा, कच्चा मांस खाने वाले एवं चांडाल आदि की श्रेणी में हैं ऐसे लोगों का तू राजा होगा गुरुद्वारा प्रसक्तेश गुच पशुधर्मेश पापेश सु मृेक्षु तम भवेश जो गुरु पत्नियों में आसक्त है जो पशु पक्षी आदि का सा आचरण करने वाले हैं तथा जिनके सारे आचार विचार भी पशुओं के समान हैं तो उन पाप आत्माओं मृेक्षों का राजा होगा वाचम एव सुर्वसुँ सत्वा यति सुतमात्मर शर्मिष्ठा या सुत वचनम ब्रवीण वै समजी कहते हैं जिनमें राजा यति ने इस प्रकार अपने पुत्र तुर्वसु को साप देकर सर्मिष्ठा के पुत्र द्रोह्यु से यह बात कही यतिवाच द्रुह्यो प्रतिपद्यस्व स्वर्ण रूप विनाशनीं जरा वर्ष सहस्त्र में यौवनमति ने कहा कांति तथा रूप का नाश करने वाली यह वृद्धावस्था तुम ले लो और एक हजार वर्षों के लिए अपनी जवानी मुझे दे दो पूर्णे वर्ष सहस्त्र तो पुनर्दास्याम यौवनमस्यामेन् भू यो हम पापमानम जरे आस हजार वर्ष पूर्ण हो जाने पर मैं पुनः तुम्हारी जवानी तुम्हें दे दूँगा और बुढ़ापे के साथ अपना दोस्त फिर ले लूँगा द्रुहयुर्वाच न गजम न रथम न स्व जीर्णो भुक्त न च्रियम वास्वती काम जरा नाभिका मे दुहयो बोले पिताजी बूढ़ा मनुष्य हाथी घोड़े और रथ पर नहीं चढ़ सकता स्त्री का भी उपभोग नहीं कर सकता उसकी वाणी भी लड़खड़ाने लगती है अतः मैं वृद्धावस्था नहीं देना चाहता यतिर्वाच य त्व में हृदया जा तो वह स्वम न प्रयक्षसी तस्मा दुह्यो प्रिय कामो न ते सम्पत्यते क्वेश ये अति बोले दुहियो तुम मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी अपनी जवानी मुझे नहीं दे रहा है इसलिए तेरा प्रिय मनोरथ कभी सिद्ध नहीं होगा अस्वानाम् च यथ मुख्यांश्वाद अस्थि च गर्दपा तथा चास्ता बस्ता गवा शिबिकाया तथा चूप्पल संष्यति अराजा भोजशबद्पसानन्वय जहाँ घोड़े जुते हुए उत्तम रथों घोड़ों हाथियों पीठकों अर्थात पालकियों गधों बकरों बैलों और शिविका आदि की भी गति नहीं है जहाँ प्रतिदिन नाव पर बैठकर ही घूमना फिरना होगा ऐसे प्रदेश में तू अपने संतानों के साथ चला जाएगा और वहाँ तेरे वंश के लोग राजा नहीं भोज कहलाएंगे यह आतिरवाचर अनो तम प्रतिपद्य स्वपापम जरियासह एक वर्ष सहस्रम तो चरे यौवने नें तदनंतर यति ने अनु से कहा अनो तुम बुढ़ापे के साथ मेरा दोस्त ले लो और मैं तुम्हारी जवानी के द्वारा एक हजार वर्ष तक सुख भोगूँगा अनुवाच जीर्ण सुधा तत्ते जीर्ण शिशुवदा दत्ते काले नसुची ना थाम नाजुहोते जुहोती च काले गिन ताम पिताजी बूढ़ा मनुष्य बच्चों की तरह असमय में भोजन करता है अपवित्र रहता है तथा तो समय पर अग्निहोत्र नहीं करता अतः ऐसी वृद्धावस्था को मैं नहीं देना चाहता या ये आतिवाच ये हृदयाज्जा व्यवस्था प्रयक्षति जरा दोसा प्रोक्त तस्मा प्रतिपश्यसे अजाश यौवन प्राप्त नो तब अग्नि प्रस्क्यम भविष्यति ये आतीने कहा अनो तुम मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी अपनी युवावस्था मुझे नहीं दे रहा है और बुढ़ापे के दोष बतला रहा है अतः तू तो वृद्धावस्था के समस्त दोषो को प्राप्त करेगा और तेरी संतान जवान होते ही मर जाएगी तथा तू भी बूढ़े जैसा होकर अग्निहोत्र का त्याग कर देगा युवाच पुरोहत्तम में प्रिय पुत्र भविष्यति जरावल ही चमाम ताल ही चपर यू याति ने पुरु कहा पुरो तुम मेरे प्रिय पुत्र हो गुणों में तुम श्रेष्ठ होगे। तात मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया सब अंगों में झुर्रियाँ पड़ गई और सिर के बाल सफ़ेद हो गए बुढ़ापा के ये सारे चिन्ह मुझे एक ही साथ प्राप्त हुआ है काव्यस्ोशन थपाण तृप्तस्म यौवे पुरोम प्रतिप्य स्व पापम जरियासह कंचिकाल चरज वै विषयान्वयसा तब पूर्णे वस्तुसहस्रेत पुनर्दायामी यौवनम संथ प्रतिप्पी पापम जरियासह कविपुत्रशुक्रचार्य केापस मेरी यह दशा हुई है किंतु मैं जवानी के भोगों से अभी तृप्त नहीं हुआ हूँ पुरो तुम बुढ़ापे के साथ मेरे दोस्त को ले लो और मैं तुम्हारा युवावस्था लेकर उसके द्वारा कुछ काल तक विषय भोग करूँगा एक हजार वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हें पुनः तुम्हारी जवानी दे दूँगा और बुढ़ापे के साथ अपना दोस्त ले लूँगा वह सम्पान वाच एवं मुक्त सत्युवाच एव मुक्त प्रत्युवाच पुरो पितरमंजसा यथार्थमा महाराज तत्क्या वैश्व पायन जी कहते हैं ये के ऐसा कहने पर पुरु ने अपने पिता से विनयपूर्वक कहा महाराज आप मुझे जैसा आदेश दे रहे हैं आपके उस वचन का मैं पालन करूंगा गुरोर्वय वचनम पुण्यम स्वर्गम आयुष्करण गुरु प्रसाद त्रैलोक्यम अन्वशासन चतक्रतू गुरोर अनुमित गुरोर अनुमित गुरोर प्राप्य सर्वान् काम वापनयान गुरुजनों की आज्ञा का पालन मनुष्यों के लिए पुण्य स्वर्ग तथा आयु प्रदान करने वाला है गुरु के ही प्रसाद से इंद्र ने तीनों लोगों को शासन किया है गुरु स्वरूप पिता के अनुमति प्राप्त करके मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को पा लेता है प्रतिपत्म राजथे राजन मैं बुढ़ापे के साथ आपका दोष ग्रहण कर लूंगा आप मुझसे जवानी ले लें और इच्छा इच्छानुसार विषयों का उपभोग करें जरियाहम प्रतिशन वयोपर तव यौवनम भवते दत्वाचल यथात्थमा मैं वृद्धावस्था से आच्छादित हो आपकी आयु एवं रूप धारण करके रहूँगा और आपको जवानी देकर आप मेरे लिए जो आज्ञा देंगे उसका पालन करूँगा या तिुआ चुप्रियुतोस्मृत प्रीतम दिते सर्वकाम समृद्धा ते प्रजा राज्ये भविष्य याति बोले बत्स पुरो मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और प्रसन्न होकर तुम्हें यह वर देता हूँ तुम्हारे राज्य में सारी प्रजा समस्त कामनाओं से संपन्न होगी एवंक्ति ये तेस्तु स्मृत्वा काव्य महातपा संक्राय आम शंक्राय मरा तदा पुरो महात्मी ऐसा कहकर महातपस्वी याति ने शुक्राचार्य का स्मरण किया और अपनी वृद्धावस्था महात्मा पुरु को देकर उनकी युवावस्था ले ली ए महाभारती आदि परवड़ी सम्भव परवड़ी यातिपाख्या चतुर्शी ती तपोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में ययाति उपाख्यान विषयक चौरासीवा so, अध्याय पूरा हुआ